महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 33 में आपका स्वागत है लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन ने किस तरह से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए जयदत्त को मृत्यु के घाट उतार दिया सामान्यतः इस समय सूर्यास्त हो चला था और पूरी सेनाएं थक चुकी थीं तो युद्ध को रोका जाना चाहिए था लेकिन यह युद्ध पहली बार रात को भी चला पांडव और कौरव दोनों ने मशालों के उजाले में युद्ध करने का निर्णय किया रात्रि के अंधकार में लड़ना आसान नहीं था जगह जगह आग और मशालों की रोशनी में डरावना माहौल बन गया था दुर्योधन स्वयं अग्नि मशाल हाथ में लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा अंधेरे का लाभ उठाकर कौरव वीर और भी उग्र हो गए उनकी क्रूरता बढ़ चली अचानक हमलों से पांडव सेना में खलबली मच गई रात में दिशाएं समझना कठिन हो रहा था और कौरव हथियार निर्दयता से चला रहे थे इसीलिए कई सैनिकों ने भागने का प्रयास किया द्रोणाचार्य ने भी अपनी क्षमता से अधिक हिंसक होकर आक्रमण करना शुरू किया वे उस रात किसी भी कीमत पर पांडवों को तोड़ना चाहते थे द्रोण की तलवार और बाण चारों ओर से रक्त की वर्षा करने लगे उन्होंने पांडव पक्ष के एक प्रमुख सहयोगी राजा शिबी को मार गिराया कौरव सैनिकों में यह देख उत्साह बढ़ गया पांडव पक्ष को अनिष्ट आशंका हुई यदि रात भर ऐसा चलता रहा तो हानि बहुत होगी पांडवों ने भी जवाबी वार किए भीमसेन ने भीषण क्रोध से दुर्योधन के कुछ निकट संबंधी राजकुमारों को खोज खोज कर मारना शुरू किया अंधकार में भीमसेन छलांग लगाकर सीधे कौरव योद्धाओं पर टूट पड़े थे उन्होंने मात्र अपने हाथों से ही लड़ते हुए दुर्योधन के दो भाइयों की पसलियाँ तोड़कर उन्हें वहीं मार डाला रक्तरंजित अंधेरे युद्ध में अब तक ज्ञात सभी नियम टूट चुके थे केवल शक्ति का बोलबाला था रात्रि पहर बीतने के साथ साथ पांडव पक्ष ने निर्णय लिया कि उन्हें अपने अजय अस्त्र का सहारा लेना होगा वह था राक्षस घटोत्कच का मायावी कौशल युधिष्ठिर ने भीम को संकेत दिया कि अब घटोत्कच को खुला छोड़ दिया जाए दिन में घटोत्कच ने अल्प समय के लिए लड़ाई की थी पर रात तो उसकी शक्ति का क्षेत्र था रात्रि के अंतिम भाग में जब अंधकार गहराया भीमपुत्र घटोत्क मानो काल रात्रि बनकर कौरवों पर टूट पड़ा संध्याकाल बीतते ही राक्षसों की मायावी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं यह सभी को पता था घटोत्क ने झटपट अपने आकार को दोगुना तिगुना कर लिया और विकराल रूप धारण करके युद्ध भूमि में ऐसी गर्जना की कि कौरव सैनिकों के हृदय काँप उठे घटोत्क सबसे पहले उस समय कौरव सेना में कौराम मचा रहे अश्वत्थामा के सामने जा पहुँचा उन्होंने अश्वत्थामा पर असंख्य बाण और भाले एक साथ छोड़े अश्वत्थामा वीरता से लड़े और कई मायावी शक्तियों को उन्होंने नष्ट कर दिया उन दोनों में रात के अंधेरे में भीषण द्वंद चला इतने में ही आचार्य द्रोण जो उधर पास ही में लड़ रहे थे ने एक घातक अवसर देखा उन्होंने घटोत्क के पुत्र अंजन परवा को जो कि राक्षसों की एक टुकड़ी लेकर युद्धरत था उसे एक ही प्रहार में मार गिराया भीमपुत्र घटोत्कच ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को धराशायी होते देखा उनका क्रोध आसमान छू गया उन्होंने अश्वत्थामा पर और विकराल मायावी शक्तियों से हमला बोल दिया एक ही क्षण में घटोत्कच ने भयानक अंधेरा पैदा किया और आसमान से अनगिनत तलवारें बरछे गदा चक्र अग्निमान आदि अश्वत्था पर वर्षा करने लग गए किंतु अश्वत्थामा ने अद्वितीय साहस दिखाया उन्होंने अपने शस्त्र कौशल से उस काल मेक को छटा डाला और सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया अश्वत्थामा के प्रतिकार से स्वयं घटोत्कच भी चकित रह गए फिर अश्वत्थामा ने पलटवार किया वे अग्नि के समान प्रज्वलित होकर राक्षसों के दल पर टूट पड़े उस क्रुद्ध ब्रह्मषिव पुत्र ने एक के बाद एक कई राक्षस सैनिकों का संहार कर दिया यहाँ तक कि द्रिपद के पुत्रों और कुंती भोज के पुत्रों दो प्रमुख पांडव सहयोगी राजकुमारों को भी अश्वत्थामा ने मार गिराया यह देखकर पांडव सेना हथप्रप थी अश्वत्थामा तो अपने पिता से भी अधिक घातक सिद्ध हो रहे थे घटोत्कच्छ कुछ देर के लिए अश्वत्थामा से सीधे टकराने से हट गए क्योंकि उन्हें अनुभव हुआ कि अभी अश्वत्थामा के रोष का सामना करना सही नहीं है युद्ध अपने चरम पर था इधर भीमसेन ने अपने सामने आए कौरवों के एक और दर पर बोल दिया सोमदत्त जो कि भूरी के पिता थे अपने पुत्र की मृत्यु पर पांडवों से बदला लेने आए थे भीम ने उन पर गदा से आघात करके उन्हें बेहोश कर दिया सोमदत्त के सहायक वृद्ध योद्धा ब्राह्मीक जो कि कौरवों के पितामय भी थे वो आए लेकिन भीम ने आव देखा न ताव एक प्रचंड वार से ब्राह्मिक का सिर धड़ से अलग कर दिया सौ साल के पराक्रमी ब्राह्मीक भीम के हाथों मारे गए इसके बाद भीम ने इसी आवेश में दस और धृतराष्ट्रपुत्रों को ढूंढ ढूंढ मौत के घाट उतार दिया साथ ही कर्ण के एक भाई वृषरथ को भी भीम ने समाप्त कर दिया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस काली रात में भीम यमराज का रूप धरे कौरव वंश का संहार करने पर उतारू हैं द्रोणाचार्य ने लड़ते लड़ते अनुभव किया कि पांडव दल को पूरी तरह तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि वे अभी भी दृढ़ता से टक्कर दे रहे थे उन्होंने एक बार फिर अपना ध्यान युधिष्ठिर की ओर लगाया द्रोण ने संकल्प किया कि अब बार वे युधिष्ठिर को अवश्य बंदी बनाएंगे उन्होंने एक साथ कई दिव्यास्त्रों को याद करके पांडवों की ओर छोड़ना शुरू किया युधिष्ठिर ने धैर्य रखा और एक एक करके उन अस्त्रों को अपने पास उपलब्ध दिव्यास्त्रों से काटते गए आचार्य द्रोण ने तब क्रोध में आकर फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया युधिष्ठिर ने शांत मन से उसी ब्रह्मास्त्र को खत्म करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाया इस बार दो ब्रह्मास्त्र टकराए और भयानक तेज प्रकाश हुआ पर युधिष्ठिर को फिर से बचाव करने का मौका मिल गया द्रोणाचार्य और हैरान हुए कि युधिष्ठिर जैसे शांत स्वभाव के व्यक्ति के पास भी इन दिव्यास्त्रों का ज्ञान है युधिष्ठिर ने न केवल अपने को सुरक्षित रखा था बल्कि अपने निकटवर्ती सैनिकों को भी बचाया था तभी द्रोण ने एक के बाद एक शक्तिशाली बांध छोड़े और युधिष्ठिर का रथ पूरी तरह से चूर हो गया युधिष्ठिर एक बार फिर पैदल हो गए और सहदेव ने आकर उन्हें अपने रथ में बिठा लिया सेना खुशी से गर्जना करने लगी उन्हें लगा कि युधिष्ठिर अब पकड़े जा सकते हैं लेकिन तभी पांडव पक्ष से एक और बदलाव हुआ कर्ण कुछ समय के लिए रण से हटके अपने शिविर में गए थे वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा संभाल के रखा गया अमोघ अस्त्र इंद्र से प्राप्त वसवी शक्ति अब तक सामने नहीं आई है यह वो शक्ति थी जिसके एक ही बार उपयोग किया जा सकता था और उससे जो प्रहार होता उसका शिकार अवश्य मरता कर्ण ने सोच रखा था कि वो इस शक्ति से अर्जुन का वध करेंगे दुर्योधन हतोत्साहित बैठे थे कर्ण ने उन्हें सांत्वना दी और वादा किया कि कल सवेरा होते ही वो अर्जुन को उसी शक्ति से मार देगा यह सुन गौरव सेनापति कृपाचार्य ने कर्ण को सावधान किया कर्ण ऐसा घमंड ठीक नहीं अर्जुन को मारना आसान नहीं है वो महावीर हैं इस तरह शूरवीर होकर भी डींग मारना योद्धा को शोभा नहीं देता है कृपाचार्य की सलाह कर्ण को कटु लगी वे गुस्से में आ गए उन्होंने गुरु कृप का अपमान करते हुए उन्हें वृद्ध और भयभीत कह डाला यह सुनकर सभा में ही अश्वत्थामा क्रोध से भर गए वो चिल्लाए कर्ण तुम आचार्य कृप जैसे वे आदरणीय योद्धा का अपमान कर रहे हो यदि ये वृद्ध ना होते तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन धड़सैलत कर देता कर्ण भी तेजस्वी वाणी वाले थे उन्होंने अश्वत्थामा को काटने की कोशिश की बात बढ़ने लगी तो कृपाचार्य और दुर्योधन ने बीच बचाव किया और किसी तरह अश्वत्थामा का क्रोध शांत कराया पर यह साफ था कि कौरव पक्ष के भीतर तनाव पनप रहा था कर्ण इस घटना से बहुत लज्जित और क्रोधित थे उन्होंने आवेश में तुरंत युद्ध क्षेत्र में लौटने का निश्चय कर लिया कर्ण रात के अंधेरे में आग उगलते हुए फिर से रणभूमि में उतरे और उन्होंने आते ही पूरे उत्साह से पांडव सैनिकों का विध्वंस आरंभ कर दिया कर्ण एक के बाद एक पांडव योद्धाओं को गिरा रहे थे उनके प्रहारों से पांडव सेना में भगचड़ मछनी लगी ऐसा लगता था मानो स्वयं देवताओं का सारथी सूर्य अपने तेज बाणों से सब कुछ जलाने आया हो कर्ण के प्रहार से पांडव सेना में त्राही त्राही मच गई और कई योद्धा मारे गए लेकिन कर्ण को बहुत देर तक खुली छूट नहीं मिली अर्जुन ने देखा कि कर्ण ने वापस आकर भारी विनाश किया है तो वे तुरंत वहां पहुंचे अर्जुन और कर्ण इस महायुद्ध में पहली बार आमने सामने भीषणता से मिले दोनों के रथों से अनवरत अग्निबाण, वज्र नागास्त्र निकलकर एक दूसरे को भेदने लगे रात के अंधेरे में भी इन दो महारथियों का युद्ध चमक रहा था थोड़ी ही देर में अर्जुन ने अपने अर्जित कौशल का परिचय दे दिया एक सदे हुए बाण से उन्होंने कर्ण का धनुष काट डाला फिर तुरंत कुछ और तीर मारकर कर्ण के रथ के घोड़ों को गिरा दिया और सारथी को भी मार डाला कर्ण का रथ रुक गया और वे असहाय हो गए अर्जुन के पास अवसर था कि वे कर्ण का अंत कर दें लेकिन तभी कौरव पक्ष के कृपाचार्य अपने रथ को तेजी से लाते हुए कर्ण के समीप पहुंचे कर्ण ने झट से कृपाचार्य के रथ में छलांग लगा दी और उस पर सवार होकर वहां से निकल गए इस प्रकार कर्ण को रणभूमि छोड़नी पड़ी अर्जुन ने उन्हें बुरी तरह परास कर दिया था पांडव पक्ष ने विजय घोष किया और कौरव सेना पर इसका विपरीत असर हुआ उधर सात्यकी और ब्राह्मिक पुत्र सोमदत्त का द्वंद्व चल रहा था सोमदत्त ने सात्यकी को जोरदार टक्कर दी थी और सात्यकी का धनुष तोड़ दिया था सात्यकी ने तुरंत नया धनुष लेकर पलटकर आक्रमण किया उन्होंने सोमदत्त पर ऐसे तीर लागे कि अंततः सोमदत्त का रक्षा कवच भेद गया और एक बाण उनकी छाती में घुस गया पराक्रमी सोमदत्त गिर पड़े और वीरगति को प्राप्त हुए सात्यकी ने अपने पिता के शत्रु का अंत करके हर्ष से जयकार की इस बीत रात काफी बीत चुकी थी पर युद्ध ना रुका चारों तरफ मशालों और रथों के तोड़फोड़ हाथियों की चिंगाड़ और मृतकों की करुण चितकार से वातावरण भयानक बन चुका था दोनों सेनाएं लगभग टूटने वाली थीं थकी हुई और भयभीत इतने में अर्जुन ने स्थिति को समझते हुए दोनों पक्षों के सेनापतियों को संबोधित करके ऊंचे स्वर में कहा रात्रि का पहर अत्यधिक बीत चुका है ऐसी अंधेरी रात में युद्ध करना न आपके हित में है ना हमारे थोड़ी देर विराम देकर चंद्रमा के उजाले या प्रातःकाल में युद्ध का नवीनीकरण करते हैं सैनिक बहुत थक चुके हैं यदि आराम नहीं मिला तो युद्ध करने योग्य ही नहीं रहेंगे श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के सुझाव का समर्थन करते हुए अपना शंख बजाया मानो युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हों कौरव पक्ष के सेनानी भी समझ रहे थे कि सैनिकों की हालत खराब है और बिना रुके लड़ने पर उनकी अपनी सेना ही गिर जाएगी फिर दुर्योधन और द्रोणाचार्य ने भी संकेत दिया कि कुछ समय के लिए लड़ाई लोकी जाए अभी हमने देखा कि रात्रि का आधा युद्ध हो चुका है पर ऐसा नहीं सोचिए कि ये युद्ध खत्म हो चुका है आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रात्रि युद्ध का आगे क्या होता है सुनने के लिए धन्यवाद